मे दो सूत्र हो गे अब आगे तीसरा सूत्र चलेगा सूत्र तीन सूत्र तीन बोलेंगे बोल बोलव अर्थ अर्थमात्र निर्भासम समाधि ये स्वरूपून्यूपून्योक का आठवा अंग अंतिम सात अंगों तक ध्यान और आठवां समाधि तो इस समाधि की परिभाषा में बताते हैं तत्थ तत वह वह कौन पिछले सूत्र में कौन था ध्यान तो वह ध्यान कार्थ वह।, वह मतलब ध्यान एव ही तथ एव वह ध्यान ही अंतिम शब्द है समाधि समाधि बन जाएगा वह ध्यान ही समाधि बन जाएगा समाधि में परिवर्तित हो जाएगा समाधि का रूप धारण कर लेगा कब जब दो शर्तें पूरी होंगी पहली शर्त है अर्थमात्र निर्भाषा अर्थ का मतलब वस्तु कौन सी वस्तु जिसका ध्यान कर रहे थे किसका ध्यान कर रहे थे ईश्वर का तो अर्थ अर्थमात्र का मतलब हुआ ईश्वर रूपी वस्तु निर्भाषम जब प्रकट होने लगे भादी तो एक हुए इससे भाषम शब्द बनाते हैं, फिर नि उपपद जोड़कर निर्भाषण प्रकट होना अच्छी तरह से अनुभूति होना अर्थ मात्र निर्भाषन का अर्थ हुआ जब ईश्वर रूपी वस्तु प्रकट हो जाए उसकी अनुभूति होनी आरंभ हो जाए आपने पूछा था कि ध्यान के समय तो हम खोज कर रहे हैं तो मैंने बताया जब तक खोज कर रहे हैं और संबंध जुड़ा नहीं तब तक, तक तो ध्यान जब संबंध जुड़ गया और ईश्वर की अनुभूति आरंभ हो गई बस वही समाधि समाधि और ध्यान में इतना ही अंतर है तो हम अपनी ओर से स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं और उससे संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है, वन वे ट्रैफिक हमारी ओर से तो चल रहा है उधर से जवाब नहीं आ रहा वन वे ट्रैफिक बोलते तो जब तक वन वे ट्रैफिक चल रहा है तब तक ध्यान और जब संबंध जुड़ गया और टू वे ट्रैफिक शुरू हो गया हमने कहा हे hey ईश्वर आप आनंद स्वरूप है हमें भी आनंद दीजिए और ईश्वर ने आनंद देना शुरू कर दिया तो उधर से जवाब आने लग गया इस प्रकार से जब संबंध जुड़ गया और ईश्वर की अनुभूति आरंभ हो गई इस बात को कहेंगे अर्थ मात्र निर्भाषा बस यही समाधि की स्थिति ईश्वर की अनुभूति होना और उसकी अनुभूति से जो जो उसके गुण है हमने उन गुणों की प्राप्ति होनी आरंभ हो जाएगी जिस गुण के माध्यम से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे उस गुण की प्राप्ति होगी जैसे हमने ये कहा कि हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप है हमें भी आनंद दीजिए तो ईश्वर से जब संबंध जुड़ेगा और हम आनंद की प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें आनंद मिलेगा ईश्वर आनंद का भंडार है ऐसा प्रतीत होगा फिर हम दूसरी बात कहेंगे हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं हमें भी न्याय गुण प्रदान कीजिए हमें भी न्यायकारी बनाइए तो हमें ईश्वर न्यायकारी मतलब अनुभूति होगी उसमें रूप रंग तो कुछ है नहीं नीला पीला काला आकार तो कुछ दिखेगा नहीं तो ईश्वर के दिखने का अर्थ है ईश्वर की अनुभूति होना उसमें कोई आकार नहीं है कोई कलर कोई डिजाइन कोई शेप कुछ नहीं इन सब चीजों के बिना ही उसकी हमें अनुभूति होगी बिना रूप रंग के बिना आकृति के लोग बड़ा संशय करते हैं कैसे अनुभूति होगी कि जैसे आप भोजन खाते हैं मटर पनीर खाते हैं कोई सफेद चने खाते हैं राजमा खाते हैं जो भी खाते हैं आपको अच्छा लगता है जो भी फेवरेट आइटम जब आप खाते हैं तो आपको है। कलर है कोई, कोई डिजाइन है या सुख की अनुभूति नहीं होती।, होती चने का शेप है वो तो दिखता है पर चना खाकर जो सुख मिलता है उसका कोई, कोई आकृति नहीं, नहीं, नहीं और फिर भी अच्छी और वैसा ही आनंद आएगा जैसा चना खा कर राजमा खा करके मटर पनीर खाके आनंद आता है इससे तो कई लाखों गुना ऊंचा आनंद होगा वो जो ये समाधि में मिलेगा तो इस प्रकार से हमें समझना है आनंद गुण से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करेंगे तो आनंद गुण की प्राप्ति होगी न्यायकारी के रूप में करेंगे तो न्याय गुण की प्राप्ति होगी और ईश्वर वैसा ही प्रतीक हो हम कहेंगे हे इश्वर आप हैं। सबसे अधिक ज्ञानवान है हमें भी कुछ ज्ञान प्रदान कीजिए तो ईश्वर हमको सर्वज रूप में दिखाई देगा अनुभव होगा और ज्ञान के गुण की प्राप्ति होगी फिर हम कहेंगे हे आप सर्वरक्षक हैं हमारी भी रक्षा कीजिए तो ईश्वर हमको रक्षक के रूप में प्रतीत होगा और रक्षा गुण की हम हमें प्राप्ति होगी हमारे अंदर भी रक्षा करने का गुण आएगा और हम भी दूसरों की रक्षा करेंगे दूसरों की मदद करेंगे सहायता करेंगे तो इस प्रकार से ईश्वर में तो सैकड़ों हजारों गुण है उनमें से जिस जिस गुण को माध्यम बनाकर हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे उस, उस गुण की प्राप्ति होगी ये है समाधि का मतलब ऐसे भी आप मनुष्यों में भी ये बात देखते हैं। एक मनुष्य है उदाहरण के लिए वो न्यायाधीश है न्यायालय में न्याय करता है अच्छा वो कुछ गरीबों को दान भी देता है ठीक है फिर संगीत भी जानता हूं ये योग्यता भी है संगीत जानने की लिए दो चार बातें बजा भी लेता है संगीत अब जब हम उस व्यक्ति का आपसे परिचय कराएंगे पहला परिचय हम यह बताएंगे ये न्यायाधीश है तो आपकी दृष्टि ऐसी होगी कि अच्छा ये न्यायाधीश है वाह आपको अब वो सामान्य व्यक्ति नहीं दिखाई देगा जब तक ये परिचय नहीं कराएंगे कि यह न्यायाधीश है तब तक आपको एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देगा पर जैसे ही पता चलेगा ये न्यायाधीश कोर्ट में बैठ के न्याय करते हैं करने वाला व्यक्ति दिखाई देगा फिर दूसरी योग्यता बताएंगे ये गरीबों को दान भी देते हैं गरीबों की रक्षा करते हैं तो आपको आप में ये गुण भी दिखेगा आपकी दृष्टि और बदलेगी फिर हम बताएंगे ये संगीतकार भी है बहुत अच्छा संगीत जानते हैं दो चार पांच वाद्य भी बजा लेते हैं कभी कभी गा भी लेते हैं ऐसे तब आपकी दृष्टि और बदलेगी अब एक ही व्यक्ति आपको अलग अलग रूपों में दिख रहा है आप उसको देखते हैं आपको वैसा दिखेगा ठीक इसी तरह से मनुष्यों में दो तीन चार पांच सात दस गुण हो सकते हैं ईश्वर में हजारों गुण है जब हम किसी मनुष्य को न्यायधीश के रूप में, में देखते हैं तो वैसा प्रतीत होता है संगीतकार के रूप में देखते हैं तो वैसा प्रतीत होता है कोई दानदाता के रूप में देखते हैं तो वैसा प्रतीत होता है जब से एक मनुष्य भी अनेक गुणों वाला प्रतीत होता है अनेक योग्यताओं से युक्त प्रतीत होता है और हम जिस जिस युग गुण से युक्त उसको देखते हैं वो वैसा लगता है ठीक इसी तरह से ईश्वर में हजारों गुण है आप उन गुणों में से जिस भी गुण से युक्त ईश्वर का चिंतन करेंगे ईश्वर के साथ संबंध जोड़ेंगे उसका ध्यान उपासना करेंगे तो जब समाधि में पहुंचेंगे उसी उसी, उसी गुण की प्राप्ति हमको होगी और उसी उसी गुण वाला ईश्वर में प्रतीक होगा यह है अर्थमात्र निर्वास ठीक है स्पष्ट हो गया दूसरी शर्त है स्वरूप शून्यम स्वरूप शून्य सा हो जाए इव। सा स्वरूप शून्य सा हो जाए अर्थमात्र निर्भाषम हो जाए तब वो ध्यान समाधि बन जाएगा यह दूसरी शर्त है स्वरूप शून्यम एव तो स्वरूप समाप्त हो जाए शून्य माने समाप्त किसका स्वरूप समाप्त हो जाए ध्यान का ध्याता का नहीं इसका लोग अलग गलत समझते हैं, लोग समझते हैं जब व्यक्ति ध्यान करने वाला बिल्कुल बेहोश हो जाए उसे कुछ भी होश नहीं रहे स्वरूप हो गया, वो तो जाएगी समाधि थोड़ी रहेगी समाधि में तो पूरा होश है पूरा ज्ञान से युक्त है व्यक्ति अच्छी तरह अनुभूति कर रहा है ईश्वर के गुणों का आनंद ले रहा है आदि आदि गुणों की प्राप्ति कर रहा है पूरे होश में है बस बाहर के काम नहीं कर रहा प्रत्याह में बताया का चिंतन की अनुभूति करनी स्वरूप शून्यम का अर्थ है, है, है, है। ध्यान का स्वरूप जब समाप्त हो जाए स्वरूप शून्यम ये विशेषण है तदेव उसका तदेव ध्यानम स्वरूप शून्यम इव भवे अर्थ अर्थमात्र निर्भाषम चवे जब ध्यान का अपना स्वरूप खत्म हो जाए और ईश्वर की अनुभूति शुरू हो जाए बस वही तो समाधि उसी का नाम समाधि तो इस प्रकार से ध्यान का स्वरूप समाप्त हो जाएगा ध्यान का स्वरूप क्या था खोज करना और जब ईश्वर से अनुभूति शुरू हो गई अब भी खोजेंगे क्या अब तो खोज का काम पूरा हो गया का स्वरूप शून्यम ध्यान का काम पूरा हो गया ईश्वर की अनुभूति आरंभ हो गई अब वो ध्यान ही समाधि बन जाएगा ये ठीक चलिए अब भाष्य पढ़ते समाधि समाधि का साधन है ये समाधि की एक सामान्य परिभाषा बताई चाहे जिस वस्तु का हम ध्यान कर रहे हैं उससे जब हमारी अनुभूति आरम्भ हो जाएगी और उसको खोजने का काम पूरा हो जाएगा वो समाधि कहा जाएगा वो दोनों तरह की हो सकती है संप्रज्ञात भी हो सकती है असंप्रज्ञात भी हो सकती है तो मैंने ईश्वर का उदाहरण इसलिए लिया कि हमारा अंतिम उद्देश्य ईश्वर है मुख्य रूप से हम ईश्वर तक पहुँचेंगे इसलिए मैंने उदाहरण के रूप में ईश्वर को लिया और वैसे जब सम्प्रज्ञात की बात करेंगे समृज्ञात में जो जो ध्येय पदार्थ होगा उसका ध्यान करेंगे पंचमा भूत है तन्मात्राएं है, इंद्रियां है जीवात्मा है तो हम उसका ध्यान करेंगे वो ध्येय पदार्थ होगा जब तक खोज कर रहे हैं तब तक ध्यान क्या जब उन वस्तुओं की अनुभूति आरम्भ हो जाएगी वो समाधि बन जाएगी तब उसका नाम समृज्ञात समाधि रख देंगे यदि प्राकृतिक विषय है अथवा जीवात्मा है विषय समाधि ध्यान का तो वो समृज्ञात समाधि होगी और ध्यान समाधि का विषय यदि ईश्वर है तो वो असम्रज्ञा समाधि होगी ऐसे पर ये परिभाषा दोनों पर लागू होगी ठीक है कभी-कभी कुछ गुण तो सामान्य होंगे कॉमन वो तो सदा ही साथ रहेंगे जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ये पेन है आप जब इस पेन को देखेंगे तो कुछ गुण इसके सामान्य होंगे जो हमेशा आपके सामने रहेंगे कम से कम इतनी लंबाई हमेशा सामने रहेगी जब भी आप पेन का विचार करेंगे ये लंबाई नहीं छूटेगी इसकी गोलाई चौड़ाई मोटाई यह कम से कम जरूर रहेगी ये निटने वाली फिर अलग अलग गुणों पर हम ध्यान देंगे मैं कहूंगा इसमें सिल्वर कलर का क्लिप लगा हुआ है जो यहां जेब में क्लिप की ओर अधिक ध्यान देंगे बाकी चीजों पर ध्यान कम हो जाएगा इस पर ध्यान अधिक हो जाएगा जब इस पर ध्यान अधिक होगा तो आप इस गुण से उसको देख रहे हैं इस गुण से सही देख रहे हैं तो भी लंबाई चौड़ाई तो नहीं छूटने वाली और चीजों पर ध्यान कम हो जाएगा फिर मैं कहूंगा कि इसके ऊपर एक टॉप पर एक बटन भी लगाए जिससे इसका रिफिल सिक्का बाहर आता है और अंदर चला जाता है अगर दबाएंगे तो बाहर आ जाएगा अगर फिर दबाएंगे तो अंदर चला जाएगा जब इसकी बात करेंगे तो आपका मुख्य ध्यान इस पर हो जाएगा और इधर नीचे ध्यान कम हो जाएगा तो जिस जिस वस्तु पर हम विशेष ध्यान देंगे उस उस गुण से युक्त पेन की अनुभूति होगी फिर भी ये लंबाई बोलाई मोटाई ये तो कभी नहीं छूटने वाली चाहे आप क्लिप को देखें चाहे ऊपर के बटन को देखे चाहे नीचे के हिस्से को देखें ये तो छूटने वाली नहीं है मुख्य और गुण हो सकता है फिर मैं कहूंगा देखो इस पर लिखा है स्वर्ण जयंती वर्ष कुछ अक्षर भी लिखे जब आप इन अक्षरों पर देखेंगे तो ये ऊपर वाली टॉप पर से ध्यान कम हो जाएगा। लेकिन यह लंबाई और गोलाई ये नहीं छूटने वाली आप चाहे इसको देखें क्लिप को देखें इन अक्षरों को देखें या निचला भाग देखें कुछ बातें तो हमेशा रहेंगी ही बाकी जिस चीज पर हम विशेष ध्यान देंगे उस उसकी विशेष अनुभूति होगी ठीक इसी तरह से ईश्वर विषय है जब ईश्वर की अनुभूति करेंगे तो उसकी कुछ बातें सामान्य होंगी हमेशा ही रहेंगी वो छूटने वाली नहीं जैसे इसकी लंबाई चौड़ाई आ तो जब हम ईश्वर का ध्यान करेंगे या समाधि लगाएंगे तब क्या क्या बातें कॉमन है जो हमेशा रहेंगे पहली बात ईश्वर की संख्या ईश्वर एक है या बहुत सारा तो ये हमेशा ध्यान में रहेगा चाहे आप उसको न्यायकारी के रूप में देखें चाहे आनंद स्वरूप चाहे सर्वशक्तिमान चाहे सृष्टिकर्ता चाहे दयालू, कुछ भी रूप में देखेंगे, चाहश्वर एक है ये सदा रहेगा दिमाग में यह निटने वाला जैसे पेन की लंबाई चौड़ाई निटने वाली वो कॉमन है तो ईश्वर एक है एक तो ये बात रहेगी दूसरी बात ईश्वर सर्वव्यापक है इसको छोड़ के आप ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते सर्वव्यापक स्वरूप को छोड़कर आप ईश्वर के ईश्वर एक है ईश्वर सर्वव्यापक है फिर जो चीज सर्वव्यापक होती है वो निराकार होती है वो साकार नहीं हो सकती ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सर्वव्यापक भी हो और साकार भी हो ऐसी कोई चीज नहीं है। तो यह निराकार भी जरूर रहेगा ध्यान में तीन बात कम से कम ये तीन तो रहेगी ये कभी भी नहीं छूटने वाली अब चौथा गुण हम विशेष अपनी ओर से जोड़ सकते हैं फिर चौथा पांचवा चौथा गुण हम क्या जोड़ेंगे साथ में उदाहरण के लिए हम ये कहेंगे हे ईश्वर आप, आप चेतन है आप चेतन है आप सर्वज्ञ हैं आप सब कुछ जानते हैं तो अब हम इस चौथे गुण को जोड़ेंगे तो चेतन स्वरूप है ईश्वर सर्वज्ञ है जब इस गुण से उसकी स्तुति प्रार्थना करेंगे ध्यान करेंगे तो गुणवान है ज्ञानवान ईश्वर इस गुण की हमको प्राप्ति होगी और अनुभूति शुरू हो जाएगी ये समाधि आरंभ होगी तो ईश्वर ज्ञानवान है। इस गुण की अनुभूति होते समय इस गुण से युक्त ईश्वर की अनुभूति होते समय वो तीन चीजें नहीं छूटेंगी कि वो एक है सर्वव्यापक है और निराकार वो सदा रही। ये चौथा नया आ गया अब हम पांचवा गुण जोड़ेंगे की आप न्यायकारी अब जब न्यायकारी बोलेंगे तो नई चीज अनुभव में आएगी की ईश्वर न्याय भी करता है चेतन है ज्ञान है सब कुछ जानता है और वो न्याय भी करता है न्याय कभी नहीं करता अब यह नया गुण आया वो पिछले तीन नहीं छूटेंगे वो एक है सर्व्यापक है निराकार है ये नहीं छूटेंगे फिर जब न्याय करता है तो ज्ञान उसके साथ अनिवार्य है क्योंकि जो ज्ञानवान नहीं है वो न्याय कैसे करेगा वो समझ ही नहीं सकता तो न्याय क्या करेगा अब ये दो गुण ऐसे है जो आपस में कनेक्टेड है हे ईश्वर आप न्यायकारी है तो ज्ञान है वो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा इस तरह से वो कई कई गुण तो ऐसे आपस में जुड़े हुए होते हैं चौथा हो था न्या... चेतन है सर्वज्ञ है पांचवा न्यायकारी छठा गुण जोड़ेंगे आप आनंद के भंडार हैं आप में अनंत आनंद, आनंद है कुछ आनंद हमको भी दीजिए इस तरह से हम आनंद की प्रार्थना करेंगे अब ईश्वर में आनंद का भंडार प्रतीत होगा कण कण में ईश्वर का आनंद भरा हुआ है जैसे गुड़ को आप कहीं से भी चको इधर से चको तो भी मीठा है तो ईश्वर भी ऐसे चारों ओर से आनंद स्वरूप है मीठा ही मीठा है कहीं से भी उसको चको आनंद मिलता है अब ये छठा गुण हो गया जब हम आनंद स्वरूप कहेंगे तो हम एक नए गुण की प्राप्ति शुरू हो जाएगी इस गुण से युक्त ईश्वर की अनुभूति होगी इस स्थिति में हो सकता है न्यायकारी वाला गुण थोड़ा ढीला पड़ जाएगा हो सकता है ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ वाला गुण भी थोड़ा ढीला पड़ जाएगा तो ऐसे जैसे गुण को नए गुण को हम जोड़ते जाएंगे तो पिछले गुण थोड़े थोड़े ढीले पड़ जाएंगे और नए नए गुण से युक्त ईश्वर की हमें अनुभूति होगी इस तरह से न्यायकारी की अनुभूती से कम जरूर रहेंगे, ईश्वर एक है है और निराकार, इसमें कोई चेंज़ सर्व व्यापक है हां सर्व रक्षा काय ॲसा बोलेंगे तो एक रक्षा करण्या गुण और आयगा चे हजारो गुण है हजारो हलव बारे पत एक हलवे का जो उदाहरण है न, सभी गुण आयगे वेग ठीक है जे हलवा खायगे मिठास भी आय जो का ठीस भाग है पेट मे जायगा वीक हारे इकटे जुडे हु मैंने कहा यदि हम न्यायकारी के रूप में अनुभव करेंगे तो चेतन स्वरूप तो कनेक्टेड है, हो है।, है। अनिवार्य रूप से तो एक गुण की अनुभूति होने पर न्यायकारी गुण की अनुभूति होने पर चेतन स्वरूप है ज्ञान वन है ये तो साथ में आ जाएगा पर वो सर्वरक्षक भी है और वो सर्व जो है करता भी है ये इसका इसके साथ जोड़ा हुआ सीधा संबंध नहीं है इसलिए ऐसे सारे गुण नहीं आएंगे जो कनेक्टेड है वो आ जाएंगे इतना ठीक इतना ठीक और ईश्वर चेतन वो पता तब चलेगा जब हम उससे प्रार्थना करेंगे आपका और क्या क्या गुण है वो कृपया हमें बताइए उसकी अनुभूति भी कराइए यदि हम प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर अन्य गुणों की भी अनुभूति हमें करा सकता है जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक नहीं करायेगा ठीक है ना विद्यार्थी गुरुजी से जो सवाल पूछेगा तो गुरुजी उसका उत्तर देंगे अब विद्यार्थी पूछता ही नहीं तो गुरु क्यों बताएंगे तो गुरु देखते हैं भाई ये विद्यार्थी सीखना चाहता है नहीं सीखना चाहता है कितना सीखना चाहता है क्या इच्छा है इसकी सीखने की माँ से कहेगा कि माँ मुझे भूख लगी है मुझे खाना दो तो खाना मांगेगा तो माँ खाना खिलाएगी और वो कहेगा मुझे खिलौना चाहिए तो माँ खिलौना भी दिलाएगी और वो कहेगा मुझे सैर करने जाना है गार्डन में तो सैर भी कराएगी और जो जो कहेगा तो माँ कराएगी अब सारी बातें ऐसे थोड़ी कराती जाएगी जबरदस्ती उसकी इच्छा हो या ना जबरदस्ती थोपती जाए ऐसा नहीं करती है मां। तो ईश्वर भी ऐसे जबरदस्ती सारे गुण नहीं थोपेगा वो देखेगा इसको जानने की इच्छा है या नहीं कितना जानने की इच्छा है एक तो इच्छा की बात दूसरी है योग्यता की बात आप इच्छा तो बहुत सारी कर सकते और हो सकता है आपने ऐसी बड़ी इच्छा कर ली जो पूरे नहीं हो सकते आपकी सामर्थ्य नहीं क्षमता ही नहीं उस चीज को ईश्वर पूरा करे तो जो आपकी क्षमता नहीं सीखने समझने की वो ईश्वर नहीं बताएगा उदाहरण के लिए आपने ये पूछ लिया की हे ईश्वर मैं ये जानना चाहता हूं संसार में जीवात्माओं की संख्या कितनी है मुझे ये बताइए वो इतनी लंबी चौड़ी आप समझ ही नहीं सकते तो ईश्वर वो नहीं बताएगा आप समझ नहीं सकते उस, उस चीज को संभाल नहीं सकते तो वो नहीं देगा आप कहें सत् के कितने परमाणु वो इतनी लंबी संख्या आपके दिमाग से ही बाहर है तो ईश्वर नहीं बताएगा तो जितने जितना आप सीख सकते हैं जान सकते हैं समझ सकते हैं उतना भार आप संभाल सकते हैं उतना ही भार आपके सर पर रखेगा उतना ही आपको अनुभव कराएगा उतना ही ध्यान देगा फिर आपके सामर्थ्य से अधिक नहीं देगा जेसा महर्षी दयानंद जी न लिखा हकाश मे में कि जो एक मन भार उठा सकता हो उसके सर पे दस भारखना अगर दखने भार निंदा होती समज नाही आहे की एक मन उठा सकता है, इसके सर पे दस मन रख दे हो, गिरमर जायगा टूट जायगा तो इसलि ईश्वर उतनाही समझ जित सकत जितना सीख सकता के बारे में कुछ और तो, तो देखेगा, इसकी इसकी ठीक है, है, ये समझ सकता असं बोल हा ठीकता पुरुषार्थ पडना होगा कुठे चिंतन मनन करणा होगा कुठे जोर लगान पडेगा तब ईश्वर यथा योग्य सहयोग करेगा तर सहयोग करणे का है कि सहयोग प्राप्त करने की इच्छा वाला व्यक्ति कितना सामर्थ्यवान कितनी रुचि वाला है कितनी इच्छा वाला है उसके हिसाब से वो उसको सहयोग देता है समाज में भी ऐसा ही होता है ईश्वर भी वही करेगा जैसा समाज में चलता है जो नियम है ईश्वर का वही ईश्वर उसका पालन करेगा ठीक है तो यह सूत्र हो गया समाधि अब भाष्य पढ़ते हैं धेयो। आकार, आकार। निर्भासं। निर्भासं। प्रत्ययात्मकेन, प्रत्ययात्मकेन। स्वरुपेन। स्वरुपेन। यदा, भवति, स्वभाव, प्रत्यत्मक प्रत्यत्म समाधि, इति, उच्यते। उच्यते। तो देखिए भाष्यकार ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया है यदा एव जग ध्यान ही प्रत्यत्मक स्वरूपेण शून्यमती अपने विचार स्वरूप से खोज वाले स्वरूप से शून्यमती समाप्त हो जाती हो जाता है और ध्यय आकार निर्भाव के स्वरूप की अनुभूति शुरू हो जाती है। प्रकटता हो जाती है। तो यहां आकार से मतलब उसका स्वरूप है यहां आकार का वो ट्रेडिशनल अर्थ नहीं लेना कलर डिजाइन शेप वैसा नहीं क्योंकि ईश्वर में तो है ही नहीं वो चीज और ये कॉमन परिभाषा दोनों पर लागू होगी जो भी ध्यान करने योग्य पदार्थ है दोनों पर लागू होगा तो यहां आकार शब्द कार्य करेंगे स्वरूप पदार्थ के स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जावे और खोजने का काम पूरा हो जाए तथा स्वभाव आवेशात समाधि रीति तब ध्यय पदार्थ के उदाहरण ईश्वर का ले लेते हम ईश्वर का ध्यान कर रहे थे जिसका ध्यान कर रहे थे उसका नाम है था ईश्वर उसके स्वभाव से उसके गुणों से उसके स्वरूप से आवेशात आवेश हो जाने से प्रभावित हो जाने से ईश्वर के स्वरूप से गुणों से प्रभावित हो जाने से तदा समाधि रीत उचित है बस तब वो समाधि कहलाती है तो ईश्वर के गुणों की प्राप्ति शुरू हो गई उसका स्वरूप प्रकट हो गया इसका नाम समाधि है और ध्यान का काम पूरा होगा ये यह आठवा होंगे तक हमको पहुंचना है ठवां में यह आठवांग समाधि ठीक है अब इस समाधि से क्या होगा ईश्वर के गुणों की प्राप्ति होगी ज्ञान की प्राप्ति होगी न्याय की आनंद की दया की बल की उत्साह की बहुत सारे गुणों की जिस जिस गुण की हम इच्छा करेंगे जिस, जिस गुण की इच्छा करके वैसा वैसा हम ईश्वर को अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे उस, उस गुण की प्राप्ति होती जाएगी अब हमारी मुख्य समस्याएं दो थी एक तो थी अविद्या उसको दूर करना अविद्यान अविद्या जो हमारे सब दुखों का कारण है जो हमारे जन्म मरण का बंधन का कारण है तो एक तो हम उसको दूर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे हे ईश्वर हमारी अविद्या का नाश कर दो आप अनंत ज्ञानवान है सर्वे हमें अपना ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे हमारी अविद्या मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाए और ये जन्म मरण का चक्कर नष्ट हो जाए ये बार बार जन्म मरण में नहीं आना पड़े, क्योंकि जब तक जन्म लेंगे तब तक दुख आता है दुख का कारण जन्म हम दुख से छूटना चाहते हैं तो इसका एक ही रास्ता है कि जन्म लेना बंद करो तो एक तो प्रार्थना यह है कि हमारा जन्म मरण छुड़वा दीजिए हमको अच्छा अच्छा तत्व ज्ञान दीजिए बढ़िया बढ़िया ज्ञान दीजिए जिससे हमारी अविद्या नष्ट हो जाए और हमारा जन्मरण छूट जाए तो एक तो ये प्रार्थना करेंगे इसका फल होगा कि ईश्वर में ज्ञान देगा बढ़िया ज्ञान देगा ऐसा तत्व ज्ञान देगा सब अविद्या को नष्ट कर देगा जल भूल के नष्ट हो जाएगी सारी अविद्या जिसको योग दर्शन की भाषा में दग्दीज भाव अवस्था कहते हैं एक काम तो ये होगा दूसरा हमारी समस्या थी हमको आनंद चाहिए ऐसे खाली खाली बैठना अच्छा नहीं लगता हर समय व्यक्ति की इच्छा रहती है कुछ ना कुछ सुख मिलना चाहिए कहीं से भी सुख मिलना चाहिए दूसरा निवेदन प्रार्थना यह करेंगे भगवान से कि हे ईश्वर आप बड़े आनंद स्वरूप हैं, हमको आनंद दीजिए तो ईश्वर आनंद देगा ये दो बातें होंगी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी तृप्ति हो जाएगी जो हमारी इच्छा सदा बनी रहती थी कि हमको ऐसा उत्तम क्वालिटी का उत्तम स्तर का आनंद मिले जिससे हमारी सब इच्छाएं शांत हो जाए वो हमारी इच्छाएं सारी शांत हो जाएंगे एक तो ये तृप्ति हो गई और दूसरा अविद्या का नाश होता जाएगा शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति से इन दो को तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे बाकी फिर हम इसके अतिरिक्त और किसी भी गुण से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे तो वो अतिरिक्त लाभ है उस उस गुण से हम ईश्वर की समाधि ध्यान करते रहेंगे उस उस गुण की प्राप्ति करते रहेंगे और उस उस गुण से हमारे और सामाजिक कार्य सिद्ध होते रहेंगे जैसे हम कहेंगे कि हमको न्यायकारी बना दीजिए आप न्यायकारी हैं हमें भी न्यायकारी बनाइए हम भी दूसरों पर अन्याय नहीं करें क्योंकि अन्याय करेंगे तो फिर दंड मिलेगा दंड भोगना चाहते नहीं इसलिए दंड से बचने के लिए हमको न्याय करना है तो न्याय करने का गुण भी हमें दीजिए वो हम व्यवहार की सिद्धि के लिए वो मांग लेंगे फिर दया की भावना मांग लेंगे आप बड़े दयालु हैं सब पर कृपा भाव रखते हैं हमको भी दयालु बनाइए हम भी सबके साथ प्रेम से रहे दूसरों की मदद करें सेवा सहायता करें तो ऐसे ऐसे तो उन उन गुणों की प्राप्ति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे और ईश्वर से वो वो गुण हमको मिलते रहेंगे तो और सारे गुण तो हमारे अन्य सामाजिक कार्यो की सिद्धि में सहयोगी बनेंगे और ये दो बड़े ठोस गुण एक तो ज्ञान की प्राप्ति करना एक आनंद की प्राप्ति करना ये हम कभी नहीं छोड़ेंगे समाधि ये दो तो प्राइमरी है सबसे प्राथमिक है इनको कभी नहीं छोड़ेगा फिर इसका फल क्या होगा कि अविद्या सारी नष्ट होती जाएगी लंबे समय तक वर्षों तक ईश्वर की अनुभूति कर, कर के, समाधि लगा लगा करके जो ईश्वर से ज्ञान मिलेगा उस लंबे समय तक उस ज्ञान से हमारी अविद्या धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी जब वो पूरी नष्ट हो जाएगी बस फिर मोक्ष हो जाएगा फिर अगला जन्म नहीं हो अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है यह समाधि तक पहुँचना ही होगा चाहे इस जन्म में पहुंचे या 50 जन्म बाद पहुंचे या 50 लाख जन्म बाद पहुंचे कभी भी कहीं भी कहीं हम चले जाएं जब तक यह स्थिति नहीं आएगी तब तक जन्म मरण नहीं छूटेगा यह उसका अंतिम उपाय है इसलिए हमको आठवें अंग तक पहुँचना ही होगा ऐसा जानना चाहिए तो ये आठ अंग पूरे थोड़ा प्रैक्टिकल भी करेंगे प्रैक्टिकल भी करेंगे समाधि तो खैर ऊंची चीज है देर में आएगी पर ध्यान तो कर ही सकते हैं थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करेंगे आप इस तरह से आसन लगाइए और कमर सीधी गर्दन सीधी आंखें बंद करने के लिए पहले तैयारी करेंगे धारणा बनाइए अर्थात मन को शरीर में किसी एक स्थान पर स्थिर कीजिए मस्तक में नासिका में कंठ में नाभी में, जहां आपको आसान लगे अच्छा लगे वहीं अपने मन को केंद्रित कीजिए स्थिर कीजिए मन को अंतर अंतरदृष्टि से उस स्थान को देखिए धारणा है अब ध्यान करेंगे ध्यान की तैयारी और करेंगे मन में संकल्प कीजिए हमारा मन जड़ है। जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं कर सकती तो मन भी जड़ है इसलिए स्वयं कोई विचार नहीं उठाएगा चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है और दूसरे जड़ पदार्थ में भी क्रिया को उत्पन्न करती है इस नियम से आत्मा चेतन है वह विचार उत्पन्न करता है मन जड है मन में विचारों को आत्मा उठाता है सिद्धांत कोण दोहराय हर रोज दोहराय बार बार दोहराय हजारो बार दोहराय वर्षो तक दोहराय हर रोज लंबे सम दोहराने सिद्धांत पक्का हमारे अंदर कि मन में विचार स्वयं नहीं आते हम ही विचारों को उठाते हैं ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करने से धीरे धीरे समझ में आएगा और जब हम ध्यान में बैठेंगे तब यह संकल्प करेंगे कि हमारा मन जड़ है यह स्वयं कोई विचार नहीं उठाएगा हमारी इच्छा से और प्रयत्न से मन में विचार उत्पन्न होते हैं अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में उत्पन्न करेंगे दूसरा विचार मन में नहीं लाएंगे इस तरह से रोज संकल्प कीजिए सुबह भी शाम को भी हर रोज दो बार ध्यान करें समय कम मिले तो कम ही करें 15-20 मिनट कम से कम सुबह और 15-20 मिनट कम से कम शाम को हर रोज दोनों समय अभ्यास करें जब भी ध्यान करें तो यही संकल्प दोहराए अब हम सांसारिक विचार मन में नहीं उठाएंगे केवल ईश्वर का ही विचार मन में उठाएंगे इससे आपको धीरे धीरे लाभ होगा दीरे दीरे वे विचार कम होते जाएंगे और मन मन का बढ़ता जाएगा आपको ऐसा फिर नहीं होगा कि मेरा मन है, मुझे भटकाता है इधर उधर घुमाता है यह समस्या धीरे धीरे कम होती जाएगी इसलिए इस सिद्धांत को प्रतिदिन दोहराए हो तो ये संकल्प करके मेरा मन जड़ है अब मैं केवल ईश्वर का ही विचार मन में उठाऊंगा अन्य विचार मन में नहीं लाऊंगा ऐसा संकल्प करके फिर अगली क्रिया करेंगे तो सांसारिक विचारों को रोकने के लिए एक सरल उपाय है वो है मन में ऐसा सोचिए चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है जैसे रात के समय अंधेरा होता है ऐसा सोचिए चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं अपने कमरे में रात का समय है 12 बज रहे हैं सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली सब बत्तियां बुझा दी कोई प्रकाश नहीं है किसी भी तरह का ऐसी कल्पना करें तो आप गहरे अंधेरे की स्थिति सोच पाएंगे अंधेरे की स्थिति हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता और ध्यान के समय हम कुछ देखना भी नहीं चाहते ना आंख से देखना चाहते इसलिए आंख बंद कर ली न मन में देखना चाहते इसलिए मन में अंधेरे की स्थिति बनाई तो ऐसा करने से आपको पुराने दृश्य भी मन में याद नहीं आएंगे कोई चित्र कोई स्मृतियां उत्पन्न नहीं होगी यदि आपने अच्छी तरह से अंधेरे की स्थिति बनाई है तो आपको स्मृतियां नहीं उठेंगी और वो बाधक नहीं बनेंगी इस तरह से हम सांसारिक विचारों को रोक सकते हैं एक उपाय ये हुआ अब इसके बाद हम ईश्वर का चिंतन आरंभ करेंगे परंतु जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था जब ईश्वर का विचार करेंगे तो तीन बातें तो कभी भी नहीं छूपेगी पहली ईश्वर एक है दूसरी ईश्वर सर्वव्यापक है तीसरी ईश्वर निराकार तो ये तीन बातें तो सदा ही कम से कम मन में रहेगी जब इनमें से हम ये कहेंगे कि ईश्वर सर्व व्यापक है तो सर्व शब्द का अर्थ होगा सभी स्थानों पर व्यापक उपस्थित है तब हमें स्थान का विचार करना होगा कि ईश्वर कौन से स्थान पर उपस्थित है तो स्थान है आकाश ईश्वर पूरे आकाश में व्यापक है सब जगह उपस्थित है इसलिए जगह का विचार हमें करना होगा तो ध्यान की तैयारी मन में सोचेंगे शून्य आकाश मतलब खाली स्थान पहली चीज अंधेरा और दूसरी चीज आकाश खाली खाली स्थान, इतना तक सोच लेंगे ये ध्यान की तैयारी हो गई अब इसके बाद ध्यान शुरू होता है तो हम ईश्वर के स्वरूप को अच्छी तरह से अपने अंदर बिठाने के लिए हर रोज इस तरह से सोचेंगे तीन तो कम से कम और दो तीन और अच्छे अच्छे मुख्य गुण साथ छुणों का हम ईश्वर का विचार करेंगे छे के से। वो छह वाक्य अब आप मेरे साथ बोलिए हाँ एक बात का और ध्यान रखेंगे जब हम ध्यान करते हैं तो ईश्वर से सीधी बातचीत करनी चाहिए सीधी भाषा में उसी जैसे व्यवहार में हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में उसे सेकंड पर्सन कहते हैं तो ऐसे ही जब हम ध्यान करेंगे तो ईश्वर से बात करेंगे ईश्वर को मध्यम पुरुष में रख करके बोलेंगे जब हम आपस में बात करते हैं ईश्वर के विषय तब ईश्वर प्रथम पुरुष होता है थर्ड पर्सन परंतु ध्यान के समय उसको मध्यम में ले आएंगे तो आपको ध्यान में आसानी होगी और ऐसा लगेगा जैसे की ईश्वर हमारे सामने ही है सर्व्यापक है हमारे अंदर है बाहर है आगे है पीछे है दाए है बाय है ऊपर है नीचे है सभी जगह है वह सर्व व्यापक है तो इस भाव की भी अनुभूति होने लगेगी ईश्वर सर्व व्यापक है हमारे आसपास है हमारे अंदर है तो हम उससे सीधी बात क्यों ना करें इसलिए ध्यान के समय ईश्वर से सीधी बात करेंगे और मैं वो भाषा बोलता हूँ आप मेरे छह वाक्यों को पीछे पीछे दोहराइए ईश्वर आप, आप एक है आप सर्व व्यापक है आप सर्व्यापक है आप निराकार हैं, आप निराकार है आप चेतन है आप चेतन है आप न्यायकारी हैं आप न्यायकारी हैं आप आनंद स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप है ये छह वाक्य हुए ईश्वर से ध्यान रखते समय इन वाक्यों से हम ईश्वर से बातचीत करें, करेंगे तो तीन तो इसमें कम से कम रहेंगे ही सदा, और तीन हमने नए जोड़े तीन वाक्य तीन नए गुण जोड़ दिए साथ में जो विशेष प्रभावशाली हैं जो हम पर विशेष प्रभाव डालते हैं और वो निकट हैं बाकी दूसरे गुण कुछ दूर के हैं इसलिए जो ईश्वर के स्वरूप को समझने के लिए अधिक सहयोगी गुण हैं जिनकी हमें अधिक आवश्यकता है सीधा सीधा हमसे संबंध है उन तीन गुणों को हमने और इस प्रकार से ये छह वाक्य हुए ऐसे छह वाक्य बोलकर फिर आगे हम किसी मंत्र से ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं ईश्वर का, का ध्यान कर रहे हैं तो ईश्वर का ही विचार लगातार चलता रहे दूसरा विचार बीच में न आए इसी का नाम ध्यान है तो हम सीधी साधी भाषा में भी ईश्वर से बातचीत कर सकते हैं वो भी ध्यान है और दूसरा ढंग है किसी मंत्र के माध्यम से ईश्वर से बातचीत करें उसकी स्तुति प्रार्थना करें दोनों तरह से हम ध्यान कर सकते हैं इस समय हम एक छोटे से मंत्र के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करेंगे मंत्र है करके बोलता हूं आप सुनिए और फिर बाद में आप भी दोहराइए हो न्यायकरी बनाये न्यायकारी बनाये आप कभी कसी परि कसी पर्याय नाही करते हम भी पर अन्याय नाही करते हम भी कभी कसी परम कभी कसं पर्याय न करे अन्याय न करे मंत्र बोला उसका अर्थ बोला फिर चे मंत्र बोलेंगे बारी बारी मे बोलत आप सुनिये और बाद में ओ, न्यायकारी।, ओ, न्यायकारी।, ओ, न्यायकारी हे ईश्वर आप, आप न्यायकारी हैं है। हमें भी हमें भी न्यायकारी बनाइए न्यायकारी बनाइए ओ... ओ न्यायकारी हे ईश्वर ईश्वर आप, आप... है। है। हमें भी हमें भी न्यायकारी बनाइए न्यायकारी बनाइए इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं करना चाहिए बारी बारी से मंत्र बोलना है फिर उसका अर्थ बोलना है वैसी ही भावना भी बनानी है ध्यान के समय हमें ईश्वर वैसा प्रतीत होना चाहिए हमारे मन में जैसे कि हम संसार में मनुष्यों को देखते हैं जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें देखकर जैसी भावना हमारे मन में आती है कि ये न्याय करते हैं ऐसी ही भावना इस समय भी आनी चाहिए हमारे मन में जब हम ईश्वर को शब्दों से कहेंगे कि हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं हमें भी न्यायकारी बनाइए तो ईश्वर भी हमें के रूप में न्यायाधीश के रूप में प्रतीत होना चाहिए इसका नाम है अर्थ भावनम तो ये अर्थ भावनम भी साथ साथ रहना चाहिए तब ध्यान ठीक होगा अच्छा होगा और एक बात जो हम ध्यान करते समय ईश्वर की स्तुति करते हैं प्रार्थना करते हैं वैसा हमें दिन में पुरुषार्थ भी करना चाहिए जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे वैसा बनने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक प्रार्थना से कोई विशेष लाभ नहीं होगा वो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी ईश्वर उस पर कोई ध्यान नहीं देगा और हमें उस गुण की प्राप्ति नहीं कराएगा उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा कि हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं हमें भी न्यायकारी बनाइए तो इसका अर्थ होगा कि दिन भर हम न्याय से व्यवहार करें कोई भी काम करने से पहले दो बार चार बार अच्छी तरह से सोचें कहीं हम दूसरों पर अन्याय तो नहीं कर रहे ऐसे दो चार बार विचार करें और ऐसा पता चले कि हम दूसरों पर अन्याय कर रहे तो हमें तुरंत उस कार्य को रोकना होगा बंद करना होगा यह है पुरुषार्थ जो दिन में करना होगा इसको यम नियम के अंतर्गत स्वीकार किया गया है इसलिए दिन भर हमें योगाभ्यास के अंतर्गत यम नियम का पालन करना है सच्चाई से व्यवहार करना है न्याय से व्यवहार करना है अगर हम दिन में इतना पुरुषार्थ करेंगे और फिर ध्यान में हम प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं हमें भी न्यायकारी बनाइए तब इसका लाभ होगा तब ईश्वर हमें अनुसार न्याय करने का गुण प्रदान करेगा तब हमारी प्रार्थना सफल हो जाएगी और हम भी न्यायकारी बन जाएंगे जितनी हमारी योग्यता शक्ति सामर्थ्य है उतना उतना हम बन जाएंगे तो इस प्रकार से दिन में अच्छा व्यवहार करना न्याय पूर्ण व्यवहार करना सच्चाई से व्यवहार करना ईमानदारी से जीवन जीना ये सारा पुरुषार्थ हमें करना होगा तब ध्यान का बड़ा अच्छा फल हमें मिलेगा जीवन में आनंद बढ़ेगा शांति मिलेगी सुख मिलेगा मन की एकाग्रता होगी प्रसन्नता होगी और जीवन में बहुत सारे गुणों का विकास होगा तब ये सारा फल मिलेगा यदि हम दिन में व्यवहार में पुरुषार्थ नहीं करेंगे आलस्य प्रमाद करेंगे काम करेंगे काम से बचने की बात सोचेंगे तो फिर ये प्रार्थनाएं सारी व्यर्थ हो जाएंगी और कोई लाभ नहीं हो पाएगा इसलिए दिन भर सावधानी से काम करें और सुबह शाम बैठ के फिर प्रार्थना करें तब जाके पूरा लाभ होगा जैसे हमने एक मंत्र से ध्यान किया ओम न्यायकारी ऐसे ही और भी छोटे छोटे अनेक मंत्र हो सकते हैं जिनसे हम ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं एक मंत्र और लेंगे हम वो भी ऐसा ही छोटा सा मंत्र है दूसरा मंत्र है हैम आनंदा इस मंत्र को भी मैं इसी तरह से लंबे स्वर से बोलता हूं। आप पहले सुनिए और फिर बाद में बाई but hey um uh, mm let's -hmm. do this um चाहिए। सही बात है पर आनंद ईश्वर तब देगा जब हम पहले न्यायकारी बनेंगे ईश्वर का नियम है पहले कर्म करो बाद में फल मिलेगा तो पहले हमें न्याय कर्म करने होंगे तब हम फल की आशा रखेंगे फल की कामना करेंगे आनंद की प्रार्थना करेंगे तब हमारी प्रार्थना सफल होगी तो हम रोज के ध्यान में ये दो छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर की उपासना स्तुति प्रार्थना कर सकते हैं और इन दोनों में क्रम यही रहेगा पहले न्यायकारी मंत्र से आनंद इस मंत्र को बाद में बोले क्योंकि पहले न्याय करना है तभी हमें आनंद मिलेगा अन्यायकारी को ईश्वर कभी आनंद नहीं देगा इस तरह से करना चाहिए अब दोनों हाथों को थोड़ा सा रगड़ी आपस में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 समझ में आया ऐसे ध्यान करना चाहिए चलिए आगे पढ़ेंगे तो ये तीन सूत्र हो गए तीसरे पाद के और समाधि तक का विषय पूरा हुआ आठ अंग पूरे हो गए अब आगे चलते हैं सूत्र चौथा चौथा सूत्र बोलिए त्रयम एकत्र संयम संयम तो अभी एक थोड़ा सा संकेत आया था तीसरे पाग के आरम्भ में इन पांच अंगों को बहिरंग नाम से कहा था प्राणायाम प्रत्याहार ये पांच हैं बहिरंग और आठ में से पांच तो निकल गए बाकी कितने बचे तीन वो ऑटोमेटिक समझ लिया वो अंतरंग है निकट के साधन अंतरंग दूर बहिरंग अब जो बहिरंग थे वो पांच हो गए और तीन हो गए अंतरंग तो तीसरे पाद में अब चर्चा चलेगी कि इन तीन अंतरंग साधनों से हमें आगे क्या क्या लाभ हो सकते हैं जीवन में तो इन तीनों को मिलाकर एक परिभाषा बनाई जो इस सूत्र में बताइए उसका नाम है संयम कई जगह परिभाषाएं बनाई है जाती हैं ताकि आगे लंबा लंबा नहीं कहना पड़े शॉर्टकट में संयम करो तो यह होगा।, होगा तो संयम का मतलब क्या इसलिए एक बार उसको समझा देंगे संयम का मतलब है तीन चीजें त्रयम धारणा ध्यान समाधि किसी एक विषय में एकत्र किसी एक विषय में धारणा ध्यान समाधि किसी एक विषय में करना इसको संयम कहेंगे यह संयम की परिभाषा हो गई फिर कहेंगे फलाने स्थान में संयम करो फलानी वस्तु में संयम करो तो हम समझ लेंगे की अमुक वस्तु में धारणा ध्यान और समाधि लगानी है तो उससे जो लाभ होता होगा वो बताएंगे तो इस तीसरे पाद का नाम है विभूति पाद जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं तीसरा पाद इसका नाम रखा है विभूति पाद विभूति का अर्थक उपलब्धि अचीवमेंट प्राप्ति साधना करी हमने समाधि लगाई उससे लाभ क्या हुआ अचीवमेंट क्या हुई वो उसकी चर्चा यहां पर विस्तार से है तो यहां तीसरे बात में कुछ अचीवमेंट्स सिद्धियां प्राप्ति कुछ तो ठीक है और कुछ गड़बड़ है कुछ परीक्षा कोटि में है और कुछ कुछ सही है कुछ गलत हैं और कुछ परीक्षा कोटि में और कुछ ऐसी हैं कि अगर इस तरह से अर्थ करें तो ठीक है अगर इस तरह से अर्थ करें तो ठीक नहीं है एक ही वाक्य के अनेक अर्थ हो सकते हैं तो ऐसे चार विभाग हम करेंगे इन सिद्धियों में कोई सिद्ध कोटि कोई असंभव कोटि कोई परीक्षा कोटि और कोई वैकल्पिक कोटि विकल्प कोटि ऐसा अगर करो तो ठीक ऐसा करो तो ठीक नहीं तो जैसे वैसा वैसा हम बताएंगे तो इस सूत्र में तो परिभाषा बताइए संयम की कि संयम का मतलब किसी एक वस्तु में तीन चीजों को करना यह संयम कहलाता है ये सूत्र का अर्थ संयम चलिए भाष्य पढ़ते हैं धारणा ध्यान समाधि समाधि संयम संयम तो वह यह तीनों चीजें धारणा ध्यान और समाधि तीनों त्रयम ये तीनों चीजें एकत्र एक वस्तु में करना ये संयम कहलाता है था संयम की परिभाषा होगी और खोलते हैं इसको एक विषयाणी एक विषयाणी त्रीणी साधना संयम संयम इतिहा तो ये तीनों साधन एक ही विषय में हो इस स्थिति का नाम संयम तदस्य त्रय से तांत्रिकी परिभाषा परिभाषा संयम संयम तंत्र कहते हैं शास्त्र को तो तांत्रिकी का अर्थ हुआ शास्त्रीय ये अपनी शास्त्र की एक परिभाषा है टेक्निकल टर्म है जैसे आप फिजिक्स में देखते हैं, वहां पर पारिभाषिक शब्द होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं, केमिस्ट्री में जैसे हिलियम हायड्रोजन नाईट्रोजन ऑक्सिजन फिर इनके वो संकेत होते हैं, ना से दिए। से दिए। है, को H से लिखेंगे, लिंगे ऑक्सिजन कोण का एक पारिभाषिक शब्द है, O, ओ का मतलब ऑक्सिजन H का मतलब हाइड्रोजन एनर्जी एनर्जी के ई लागा दे इज इक्वल टू एम सी तो इस तरह से एम का मतलब मास सी, सी, सी का मतलब ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट ऐसे वो पारिभाषिक शब्द होते हैं तो इसी तरह से यहां पर भी योग दर्शन का ये पारिभाषिक शब्द है की परिभाषा अपनी शास्त्र की ये परिभाषा है कि तीनों को एक विषय में करना संयम कहलाता है इस तरह से कभी कभी लोग पूछते हैं जैसे मैंने कहा कि यहां सिद्धियों के चार भाग बनाए एक संभव दूसरा असंभव तीसरा परीक्षा कोटि और चौथा विकल्प कोटि तो जो असंभव वाली बात है इस पर लोग शंका उठाते हैं क्या योग दर्शन में असंभव बातें भी लिखी क्या लिखने वाले लोग ठीक नहीं थे क्या वो बुद्धिमान नहीं थे उन ऋषियों ने ऐसी असंभव बातें क्यों लिख ऐसे प्रश्न उठाते हैं उसका उत्तर ये देते हैं कि जो असंभव कोटी वाली बातें इसमें आएंगी तो हम ये उत्तर देते हैं वो ऋषियों की लिखी हुई नहीं है वो इन शास्त्रों में मिलावट की गई है कुछ चालाक लोगों ने बेमान लोगों ने हमारे साहित्य को दार्शनिक साहित्य को बिगाड़ने के लिए इसको खराब करने के लिए दूषित करने के लिए जान चालाकी से ऐसी गड़बड़ की इसलिए हम कहते हैं ये तो मिलावट है इसको हम ठीक नहीं मानते ये ऋषियों का लिखा हुआ नहीं है बेमन लोगोने गडबड की उसकोड दे बुद्धिमत्ता की बा अच्छी चीजा लो खराब आहे दूषित आहे रोग उत्पन्न करेगी क्यो क्यो खाऊ सडा हुआ फल तर फेकनाही ठीक आहे सडा हु फल उसको फेक दे जो अच्छा अच्छा खा लोस लाभ उठायगे इले पहिले दो पा बहुत अच्छी अच्छा बाब ती उसर हमको अधिक जोर लगाना है। और तिसरे तो बहुत ऊची ऊची बातर सिद्धि पता नाही का कितनी मेहनत करिद्धिया मिलगी वैसे भी दूर की चीज है और आगे चल करके तीसरे पाद में यह भी बताया कि इन सिद्धियों के चक्कर में ज्यादा नहीं उलझना चाहिए इसमें व्यक्ति फंस भी जाता है के चक्कर में जाता और मुख्य कार्य रह जाता है उसका वैराग्य और योगाभ्यास और समाधि और मोक्ष वो तो रह जाएगा साइड में और वो सिद्धियां दिखाने के चक्कर में फिर फंस जाएगा इसलिए उसको मना किया तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ऋषियों ने गड़बड़ ने की है, दूसरे लोगों ने की है वो मिलावट है उसको हम छोड़ दें, चलिए अगला सूत्र देखते हैं बोलिए तजयात जया प्रज्ञा लोक प्रज्ञा लोक भाष्य पढ़िए तयम से संयम जयात जया समाधि प्रज्ञाया समाधि प्रज्ञायावती तो तस्य संयम से उस संयम को जयात जीत लेने से मतलब संयम का अभ्यास करने से लंबे समय तक संयम करते रहने से समाधि प्रज्ञा आलोको भवती समाधि प्रज्ञा का आलोक होता है विकास होता है प्रकाश होता है उन्नति होती है परफेक्शन होती तो समाधि प्रज्ञा का मतलब समाधि में जो हमें अनुभूतियां होती वो क्लियर होती जाती स्पष्ट होती जाती है एकदम बढ़िया स्पष्ट साफ सुथरी होती जाती ये लापताया आगे उसी को खोलते हैं यथा यथा संयम संयम स्थिर पदो स्थिर तथा तथा समाधि प्रज्ञा समाधि विशारदी विशारदी उसी को खोल दिया कोई नई बात नहीं है स्पष्ट कर दिया अगले शब्दों में कि जैसे जैसे संयम स्थिर पद होता जाता है मजबूत होता जाता है जमता जाता है संयम मतलब परफेक्शन आती जाती है तथा तथा वैसे वैसे समाधि प्रज्ञा विशारदी बहुत समाधि के अंदर जो ज्ञान होता है सूत्रकार तक सुनियजात प्रज्ञा लोका उस संयम को जीत लेने से मतलब संयम में कुशलता प्राप्त कर लेने से बार बार अभ्यास कर करके संयम में कुशलता प्राप्त कर लेने से प्रज्ञा लोक समाधि बुद्धि जो है वो स्पष्ट होती जाती है और विकसित होती जाती है ये इसका लाभ छठा सूत्र तस्वीन विनियोग का मतलब उसका, उस संयम का संयम की बात चल रही है अगली अवस्थाओं भूमिका अवस्था अगली अगली स्टेजेसोद जैसे एक विद्यार्थी पांचवी कक्षा में पढ़ता है तो पांचवी का सिलेबस पढ़ लिया अच्छी तरह समझ में आ गया परीक्षा दे दी पास भी हो गया तो जितनी बातें उसने पांचवी कक्षा में सीख ली वो उसको एक अच्छी उपलब्धि होगी अब जब छठी क्लास में जाएगा तो ये पिछली बैकग्राउंड उसको काम आएगी पांचवी की पढ़ाई छठी की बात समझने में वो काम आएगी अगर पांचवी की बात उसने अच्छी तरह नहीं समझी तो छठी क्लास का लेसन पल ले नहीं पड़ेगा वो समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है तो इस पांचवी की योग्यता का छठी की कक्षा में उपयोग करेगा बस ऐसे ही वहां पर भी चलना है पांचवी पास कर लिया अब छठी में छठी पास कर लिया अब सातवीं में पिछली पिछली योग्यता हमको आगे आगे सहयोग देती जाएगी और हमारी उन्नति होती जाएगी इस तरह से समझना चाहिए भाष्य तस् संयम से संयम से जित भूमि जितूमि या अनंतरा अनंतरा तत्र त्र विग भाष्यकार व्यास जी महाराज लिखते हैं तस्य संयमस्य उस संयम का जित भूमि जो भूमि जीत ली जैसे पांचवी कक्षा पास कर ली ये जित हो या अनंतरा उससे जो अगली स्थिति छठी कक्षा तत्व हो उसका अगली कक्षा में उसका प्रयोग करना चाहिए उसका लाभ उठाना चाहिए तो आगे और प्रगति होगी आगे और अगली बात समझ में आएगी इस तरह से न अजित अधर भूमि अधर भूमि अनंतर भूमि अनंतर भूमि प्रांत भूमिशु प्रांत भूमिशु संयम संयम लो अधूमि नीचे वाली स्टेज नीचे वाली मान लो पांचवी उसी कई उदाहरण ले लेते ले हैं जिसने पांचवी कक्षा पास नहीं की वो अधर भूमि है छोटी स्टेज अजित अधर भूमि जिसने छोटी भूमि को नहीं जीता पांचवी कक्षा का सिलेबस पास नहीं किया पार नहीं किया वो अनंत भूमि उसके बाद छठी कक्षा को क्रॉस करके कूद करके प्रांत भूमिशु सातवी आठवीं नौवीं दसवीं कक्षा में संयम न लगते वो संयम नहीं कर सकता जिसने पांचवी पास नहीं की वो छठी को कूद के सातवी आठवीं का सिलेबस क्या समझेगा नहीं आएगा समझ बस जैसे स्कूल की पढ़ाई ऐसे ये भी पढ़ाई ये भी एक प्रोग्रेस है एक प्रक्रिया है तो स्टेप बाई स्टेप हम आगे चलते जाएंगे पिछली पिछली स्थितियाँ पार करते जाएंगे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, बस वही बात है यहाँ पर तद अभाच्यच कु तस्या लोक प्रज्ञा लोक तो जब पिछली कक्षाए पास नहीं की तो अगली कक्षा में प्रज्ञा लोक कैसे होगा बुद्धि का विकास कैसे होगा अगली बातें साफ नहीं हो पाएंगी स्पष्ट नहीं हो पाएंगी समझ में नहीं आएंगी इसलिए क्रम से चलते रहना चाहिए पहले छोटी छोटी चीजें पार करें फिर बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ईश्वर प्रसादा ईश्वर प्रसादा चितोत्तर चितोत्तर भूमिकस्य भूमिकस्य अधर भूमिशु न ज्ञान संयमो संयमो युक्त कहते हैं ईश्वर प्रसादा इश्वर के कृपा से ईश्वर की कृपा से जित उत्तर भूमिकष जिसने अगली ऊंची अवस्थाओं को जीत लिया पार कर लिया पार कर लिया ईश्वर की कृपा से जिसने अगली अगली ऊंची अवस्थाओं को पार कर लिया उस व्यक्ति को फिर अधर भूमिशु परचित ज्ञान आदिशु छोटी छोटी अवस्थाओं में दूसरे के मन की बात जानने में संयमो युक्त है उसको फिर छोटी छोटी अवस्थाओं में मन को लगाना संयम करना कोई आवश्यक नहीं है जिसने दसवीं कक्षा पास करे वो पांचवी का सिलेबस क्यों पड़ेगा है दसवीं तो पास होगी अब तो ग्यारहवीं को पढ़ेगा ना पांचवी छठवीं थोड़ी पड़ेगा तो इस तरह से जो ऊंची अवस्था वाला व्यक्ति है वो छोटे छोटे काम नहीं करेगा उसको जरूरत ही नहीं वो तो पार हो गया अब कैसे पार हो गया ईश्वर प्रसाद आदवर की कृपा से पार हो गया अब ईश्वर की कृपा से कैसे पार हो जाता है इसको समझना है। आप देखेंगे एक कक्षा में पचास विद्यार्थी होते हैं और गुरु जी उनको पाठ पढ़ाते हैं पचास बच्चों को क्या सब बच्चों को एक जैसा समझ में आता है नहीं आता है। किसी को बहुत अच्छा समझ में आता है किसी को मध्यम आता है किसी को दो बार समझाओ तो भी नहीं आता बल्कि चार चार बार बताना पड़ता है तब मुश्किल से आता है सर में मुश्किल से समझ में आता है। तो ये अंतर क्यों है पूर्व जन्मों के संस्कार उसकी वजह से अंतर है जो व्यक्ति गणित विद्या पूर्व जन्मो में सीख कराया, अच्छा मैथमेटिशियन रहा गणितज्ञ रहा गणित का प्राध्यापक रहा सारा जीवन उसने गणित पढ़ा पढ़ाया तो उसके संस्कार गणित के बहुत अधिक है अब इस जन्म में नए जन्म में जब वो बच्चा बन के आएगा और उसको गणित पढ़ाया जाएगा तो वो फटाफट समझेगा उसके पूर्व संस्कार उसको सहयोग करेंगे ईश्वर कृपा पिछले जन्म के संस्कार परमात्मा की कृपा से हमारे साथ आ गए और इस जन्म में हमको सहयोग करेंगे और हमारी स्पीड बढ़ जाएगी फटाफट हमको वो बात समझ में आ जाएगी जिसने गणित नहीं पढ़ा पिछले जन्म में कम पढ़ा थोड़ी रुचि थी ज्यादा मेहनत नहीं की तो उसके गणित के संस्कार कम है तो उसको चार बार बताना पड़ेगा मुश्किल से समझ में आएगा फिर एक ऐसा भी फिजल्टी होगा उसको दस बार बताएंगे तो भी बल लेनी पड़ेगा उसको अच्छा बाबा तू चाह छुट्टी कर तुझे नहीं पढ़ाए और कितनी बार पढ़ाएंगे भी? अब इतनी अनर्जी थोड़ी वेस्ट करें उसकी छुट्टी कर दें तो ये जो अंतर दिखता है ये पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से यह है ईश्वर की कृपा जो गणित सीख कराया उसके गणित के संस्कार होंगे वो उस दिशा में तेजी से भागेगा जो केमिस्ट्री सीख कराया उसके वैसे संस्कार हो, वो उस दिशा में तेजी से चलेगा संगीत में रुचि होगी और, -फट और तेजी से प्रगति कर जाएगा जिसके आध्यात्मिक संस्कार हो उसकी बचपन से रुचि होगी अध्यात्म में और वो तेजी से चलेगा तो उसको आम आदमी की तरफ छोटे छोटे उपाय नहीं करने पड़ेंगे जैसे पहले बताया था उसके लिए अलग अलग उपाय करो वो नहीं करना पड़ेगा बस मन की इच्छा को रोक लो सारी इंद्रिया तुरंत कंट्रोल में आ जाएंगी तो इस प्रकार से जो पूर्व जन्मों की साधना कर, कर के आ रहा है उसको जन्म से ही अच्छी योग्यता होगी और थोड़ी सी मेहनत करते ही वो फटाफट आगे निकल जाए फिर उसको छोटी छोटी बातों में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं ये बात कहना चाहते है ईश्वर की कृपा ऐसे व्यक्ति को सहायता मिलती है ईश्वर कृपा से चलिए आगे बताएंगे पढ़ते हैं, कस्मात तदर्थस्त एव, एव, अवगत तो उसको छोटी छोटी बातों में संयम करने की आवश्यकता नहीं है क्यों नहीं है तदर्थ उस पदार्थ को अन्यतः किसी और से एव ही अवगतत्वात, जान लेने कार्य उसने किसी और की सहायता से पहले ही कर लिया पूर्व जन्म के संस्कार ईश्वर ने पहले ही बिठा दिया उसमें तो तो काम पूरा हो गया इसलिए छोटे काम में उसको समय खर्च नहीं करना है तो एक बात जो अभी पिछली पंक्ति में आई थी पर चित्त ज्ञान आदिशु इसके बारे में थोड़ा और स्पष्ट करते हम पर ज्ञान का मतलब दूसरे व्यक्ति के चित्त का ज्ञान कर, कर लेना दूसरे के मन की बात जान लेना तो एक अच्छी सिद्धि है दूसरे के मन की बात जान लेना समझ लेना बढ़िया चीज है और यह सही बात है, होती भी है पर एक सीमा तक होती है थोड़ी थोड़ी बात हम दूसरे के मन की जान लेते हैं सारी बात नहीं जान सकते ईश्वर तो सारी बात जानता है कौन व्यक्ति अपने मन में कब क्या सोचता है ईश्वर तो उसके मन में घुसकर बैठा है इसलिए वो तो फटाफट समझ लेता ये क्या सोच रहा है पर हम तो दूसरे के मन में घुस के नहीं बैठे हम तो दूर है उससे हम उसके मन की सब बात नहीं समझते पर मोटी मोटी बात हम भी समझ लेते हैं उसकी भाषा से उसकी बोल चाल से उसकी फेस रीडिंग से उसके आकार प्रकार से बॉडी लैंग्वेज से चाल ढाल से और उसके हाथ के इशारों से ऐसे ऐसे हम बहुत सी बातें हम भी समझ लेते हैं तो जो इस तरह से मेहनत करता है तो उसको सब बातें समझ में आती और जो इस तरह से ध्यान नहीं देता तो उसको कम समझ में आती तो ये बात भी एक सीमा तक ठीक है हम दूसरे के बाद मन की बात जान सकते तो ये ऐसे छोटी छोटी चीजें जो है वो पूर्व जन्म से ही संस्कार लेकर आया और ईश्वर की कृपा से वो इन चीजों को फटाफट पार कर जाएगा इसलिए उसको उसमें और अधिक समय लगाने की आवश्यकता नहीं ठीक है आगे चलिए भूमि रस्या भूमे रस्या प्यम, प्यम, अनंतरा अनंतरा भूमि इतिहा योग उपाध्याय उपाध्याय तो इस पंक्ति में कह रहे हैं अस् भूमि इस भूमि से यम भूमि अनंतरा ये अवस्था अगली है ये पांचवी कक्षा है ये छठी है ये सातवी है ये आठवीं है इसके बाद ये अगली स्टेज है इस विषय में योग एवं उपाध्याय योग ही उसका गुरु है योगाभ्यास ही उसका शिक्षक है जैसे वैज्ञानिक लोग खोज करते, करते जाते हैं तो वो मेहनत करते जाते हैं ईश्वर की कृपा से उनको सफलता मिलती जाती है जो मेहनत करेगा ईश्वर उस पर कृपा करेगा उसको उसके कर्म का फल देगा तो जैसे जैसे वो खोज करते जाते हैं और पहले गुरुजनों से सीखते ऐसे कोई वैज्ञानिक नहीं बनता सबको पहले स्कूल जाना पड़ता है माता पिता से गुरुजनों से सीखना पड़ता है बहुत कुछ सीखना पड़ता है तब जाके उसकी बुद्धि चलती है नए आविष्कार वो भी उसी की चलती है जो पूर्व जन्म से संस्कार लेकर आया हो उसी की बुद्धि आगे चलती है तो इस प्रकार से जो योग के क्षेत्र में जो पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आया उसकी बुद्धि भी चलती है उस दिशा में उसकी बुद्धि भी चलती है और वो समझता जाता है कि हाँ अब ये छोटी स्थिति है अब ये इससे अगली स्थिति है अब ये इससे अगली अवस्था है ऐसे वो करता जाता है और वो योगाभ्यास उसका गुरु होता है और वो उसको आगे आगे बढ़ाता जाता है चलता जाता है कि हाँ अब यह स्थिति मैंने पार कर ली ये छोटी थी अब और आगे मैं पहुंच गया अब यह और अच्छी है और यह इससे और ऊंची है ऐसे उसको पता चलता जाता है तो वो उसी को पता चलता है जो गुरु जन्म के संस्कार लेकर आया और इस जन्म में भी गुरुजनों से कुछ सीखा कुछ पुस्तकें भी पढ़ी योग की सच्ची वैदिक उसको ये ठीक ठीक समझ में आता है। यदि वर्तमान में कोई शिक्षक अच्छा गुरु नहीं मिला तो उसकी प्रगति कम होगी और उसको अच्छी शुद्ध पुस्तकें वैदिक पुस्तकें नहीं मिली तो भी प्रगति कम हो वो फिर भटक जाएगा फिर भटकने की संभावना जैसे हम कल शाम को बात कर रहे थे घूमते घूमते तो ये मुख्य बातें हैं एक तो पूर्व जन्म के संस्कार होने चाहिए किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पूर्व जन्म के संस्कार होने चाहिए एक शर्त दूसरा हमारा साहित्य लिटरेचर वो शुद्ध होना चाहिए उस विद्या को हम ठीक तरह से पढ़े पुस्तक ठीक होनी चाहिए आने वाला शिक्षक गुरु जी वो ठीक होना चाहिए नहीं तो उसी पुस्तक को अलग अलग ढंग से लोग पढ़ाते हैं कुछ का कुछ सिखा देते ऐसी बात सिखा देते हैं जो उसमें है ही नहीं उल्टा सुलटा पढ़ाते हैं प्रगति ठीक नहीं होगी तो तीसरी बात शिक्षक की आचार्य गुरु वो सही होना चाहिए चौथी बात फिर अपनी मेहनत की फिर अपना पुरुषार्थ भी करो तो ये चारों बातें अगर अच्छी है तो प्रगति अच्छी है अगर ये चारों बातें कमजोर है तो प्रगति कम ऐसा जानना चाहिए तो इस प्रकार से योग ही उसका आगे शिक्षक होता है पुरुषार्थ करता जाता है और उसको आगे आगे समझ में आता जाता है अब आगे क्या से करना क्या करना कथम कथम एवं ही तो ये बात कैसे होती है कि योग ही योग का उपाध्याय है उसका शिक्षक है इसको समझाने के लिए कहते हैं की ऐसा एक श्लोक प्रसिद्ध है प्राचीन काल में किसी आचार्य ने बोला होगा श्लोक उद्धृत करते हैं चलि श्लोक को गाएंगे मेरे पीछे पीछे गाये योगेन योगो ज्ञातव्यो योगेन योगो ज्ञाव्यो योगो योगात प्रवर्त योगो योगा प्रवर्त यो प्रमतु योगेन यो प्रमत तो कहते हैं योगे नौ योग से योग को जानना चाहिए ध्यान रखिएगा शिक्षक चाहिए पुस्तक ठीक चाहिए तब ये काम आएगा तब बात बनेगी तब हम जो योग अभ्यास करेंगे तब हमको योग से योग आगे आगे समझ में आता जाएगा छोड़ देगा शिक्षक को छोड़ देगा फिर योग से योग समझ में नहीं आएगा फिर तो भटक जाएंगे योग में आगे बढ़ाएगा क्योंकि योगो योगे सफलता मिलती है जो पांचवी का सिलेबस पास करेगा उसको छठी का समझ में आएगा जो छठी का पास करेगा उसको सातवीं का समझ में आएगा तो मेहनत करने से ही आए शिक्षक भी ठीक पुस्तक भी ठीक इस प्रकार से योग से योग आगे बढ़ता जाता है उन्नति होती जाती है फिर कहते हैं यो अप्रम योग योगाभ्यास में प्रमाद नहीं करता लापरवाही नहीं करता सावधान होकर चलता है ठीक शास्त्र के नियम का पालन करता है विधि विधान से चलता है स योगे रमते वो व्यक्ति योग में देर तक टिकता है पर जो लापरवाही करता है नियम तोड़ता है, तो फिर वो नीचे रास्ता बदल जाएगा कहीं का कहीं पहुंच जाएगा इसलिए योगाभ्यास में प्रमाद नहीं करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक ईमानदारी से नियमों का पालन करना चाहिए पूरा यम नियम का अनुष्ठान करें दिन भर और हर समय अविद्या विद्या का विवेचन करें कि मुझ में कितनी अविद्या है उस अविद्या को ढूंढे पकड़े उसको दूर करें उसका खंडन करें उसका विरोध करें उसका विनाश करें ऐसे ऐसे मेहनत करनी पड़ती है तो जो इस तरह से मेहनत करता जाता है वो फिर योग में टिकता है लंबे समय तक टिकता है उसकी अच्छी अच्छी प्रगति होती जाती ये बात बताए तो तत्व भूमिशु विनियोगा हो उस योगा पे, उस संयम का अगली अगली अवस्थाओं में प्रयोग करना चाहिए हुआ सातवा सूत्र बोलिए त्रयम अंतरंगम अंतरंगम पूर्वे तो त्रय जो तीन अंग है अंतिम तीन आठवें से छठा सातवा आठवां धारणा ध्यान समाधि जिन तीनों का सामूहिक नाम संयम है वे तीन अंग पूर्वेभ्या पूर्व के पांच अंगों से निकट साधन है अंतरंग मे निकट साधन किसके साधन अब आप पूछेंगे के साधन है।, में में है।, है? है उसको हम भाष्य में और अच्छी तरह पढ़ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं तद ए तत् धारणा ध्यान समाधि, अंतरंगम अंतरंगम संज्ञात संप्रज्ञात सामे सूर्व्यो पूर्व्यो यदि साधने, भ्या, साधने भ्या, इती। इती। तो कह रहे हैं कि ये जो तीन साधन है तद एक तथा धारणाध्यान समाधि त्रय वे ये तीनों साधन धारणा ध्यान और समाधि त्रयम अंतरंगम ये अंतरंग है किसके अंतरंग संप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि के ये तीनों अंतरंग है अब यहां संप्रज्ञात समाधि में क्या अर्थ समझेंगे पहले पाठ का सत्रहवा सूत्र याद कीजिए वितर्क, विचार, आनंद अस्मिता चार भाग बताए ना विर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुपात समाता ये सम्रज्ञा समाधियां तो जब हम कह रहे हैं कि धारणा ध्यान समाधि ये जो समाधि शब्द बोला इसका अर्थ कीजिए विचार वितर्क समाधि चार में फर्स्ट जो पहली पहली समाधि थी वो तो ये समाधि शब्द का अर्थ हो गया अब कहते हैं संप्रज्ञात समाधि अंतरंगम विर्क के बाद वाली तो विर्क के बाद दूसरी कौन सी विचार तो सम्रज्ञात समाधि है त्रयम अंतरंगम विचार समाधि के तीनों अंतरंग साधन धारणा ध्यान और विर्क समाधि ये उसका अंतरंग हो गया अगली समाधि का फिर विचार के बाद अगली समाधि कौन सी सम्रज्ञात में आनंद समाधि तो धारणा ध्यान और विचार समाधि तीनों आनंद समाधि के अंतरंग साधन हो गए ऐसे ही अगला स्टेप अस्मिता, अस्मिता समाधि उसके तीन अंतरंग बनेंगे धारणा और आनंद समाधि इस तरह से ये धरण ध्यान और समाधि अगली संप्रज्ञात समाधि के साधन है ऐसे ऐसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे ठीक है यहाँ तक स्पष्ट हो गया पूर्वेभ्यो यमादि पंचभ्य सात जो इससे पहले के जो पांच साधन बताए थे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इनकी तुलना में, में ये तीन साधन निकट है समाधि के और वो पहले वाले पांच साधन इस समाधि से दूर है इसलिए ये क्रम बनाया तो अब इसको आगे चलाते हैं संप्रज्ञा समाधि अंतिम थी अस्मिता तो अस्मिता के अंतरंग साधन कौन कौन से हुए ध्यान आनंद समाधी। अब और आगे चलते हैं ये तो अंतिम समाधि नहीं है समाधि क्या क्या होंगे धारणा ध्यान धारणा ध्यान और अस्मिता समाधि उसको भी ले सकते हैं और अगर बिल्कुल निकट साधन लेना हो तो, तो पर वैराग्य को ले लेंगे की समाधी काम धारणा, ध्यान और ये अगली के अंतरंग साधन इस तरह से बनेगा त्रयम अस्थ बने ठीक आहे सूत्रार्थी होगा भाष्य आठवा सूत्र देखील बोलिये तहिरंग तो निर्वीज समाधि असंप्रज्ञा समाधि जो पहले पाद के इक्यावन में सूत्र में बताई थी तस्पी निधे सर्व निरोधा निर्वीज समाधि वो असंप्रज्ञा समाधि अंतिम जिसमें ईश्वर की अनुभूति होती है तो कहते हैं तदपि वो जो पिछली धारणाध्यान समाधिया थी तो यहाँ तदपि से चारो समाधियां ले इस सूत्र के अनुसार विर्क समाधि विचार समाधि आनंद समाधि अस्मिता समाधि तो धारणा और ये चारों समाधिया सब सब. बहिरंग क्या बनेगा परवेराग बस ये ध्यान देना यहाँ निर्वीज का परवेराग अंतरंग साधन बनेगा और धारणा ध्यान तो बनेगा ही इस तरह से समझना चाहिए भाष्य पढ़िए तदपि अंतरंगम अंतरंगम साधन त्रयम साधन त्रयम निर्बीज निर्बीज योग बहिरंगम बहिरंगम भवती सूत्र में कहे गए साधन त्रयम तीन साधन धारणा ध्यान समाधि जो कि अंतरंगम अंतरंग नाम से कहे गए थे वे तीनों अंतरंग नाम से कहे गए धारणाध्यान समाधि भी निर्बीज से योग से बहिरंगम भवती निर्बीज समाधि के तो बहिरंग है उससे तो थोड़ी दूर ही है बीच में एक और चीज आई हुई है।, है वो क्या है परवर हाँ इसकी अपेक्षा से वो बहिरंग हो जाएंगे पिछले धर्माध्यान समाधि तो प्रश्न पूछा कस्मात कस्मात क्यों है ये बहिरंग फिर अंतरंग क्या है तो उसका उत्तर देते हैं तदभावे तद भावादितिवादि तद भावे गलत पाठ तद अभावे होना चाहिए इसको ठीक कीजिए तदभावे ठीक नहीं है तद अभावे होना चाहिए इस ग्रंथ को हटा देना तब अर्थ ठीक बनेगा तद अभावे उनके हट जाने पर तभी वो असंप्रज्ञा समाधि होती तो जब धारणा ध्यान और सम्प्रज्ञा समाधि हटा देंगे अर्थात मुख्य केंद्रित यहाँ करना है समाधि पर सम्रज्ञा समाधि के हटने पर तब असम समाधि पहले पाद के होती का विराम कब तो, तो वही बात यहाँ पर है तद अभावे उसको हटा देना है हटा देना है तो बहिरंग हो गया तो फिर साथ में क्या जोड़ना है पर वैरा इसलिए पर वैराइट उसका अंतरंग साधन और ये असत या निर्बीत समाधी बहिरंग हुए यह आठवा सूत्र हो गया ठीक है? यह चलिरा होत्र बोलिये अथ निरोध चित्तम निरोध चित्त क्षणेशु क्षणेश चलम चलम गुणवृत्तम गुणवृत्तम दृशा की, द्रिशा, की द्रिशा, तदा, तदा, चित्त परिणाम बहुत अच्छी बात आई है, चित्त की अवस्था बताएंगे चित्त का परिणाम चित्त की स्थितियां चित्त की स्टेजेस कैसी कैसी होती है वो बताएंगे तो जब ये अभी निर्वी समाधि की बात चल रही थी निर्वीज समाधि असम समाधि जिसमें बैठकर ईश्वर की अनुभूति होती है ईश्वर से ज्ञान आनंद बल आदि और अविद्या का नाश होता है उस स्थिति में चित्त की क्या अवस्था रहती है वो बताएंगे तो भूमिका में कहते हैं निरोध चित्त क्षणेशरुद्ध अवस्था में पांचवी अवस्था क्षिप्तम मूढ़ विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम चित्त भूमिया ये चित्त की पांच अवस्थाएं है क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध तो निरुद्ध पांचवी अवस्थाएं जो की असंप्रज्ञा समाधि में होती है एक एकाग्रवस्था है जो संप्रज्ञा समाधि में होती है तो यहाँ असंप्रज्ञा समाधि की बात है की दृश्य तब उस समय चित्त की स्थिति क्या रहती है क्यों पूछ रहे इसलिए पूछ रहे क्योंकि चलम चुण वृत्तमी थी गुणों का व्यापार तो चंचल है चित्त जैसी भी स्थिति में हो उसमें सत्वरजतम का तो संघर्षण चलता ही रहता है वो तो घूमते ही रहते हैं जैसे आप आजकल की भाषा में भी सुनते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते ही रहते हैं ऐटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते ही रहते हैं वो टिकते ही नहीं तो हमारे यहाँ भी कितने लाखों साल पहले ये बात पहले भी थी हमारे ऋषि लोग जानते थे जो साइंस वाले आज समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो हमारे यहाँ तो पहले से मालूम है कि सत्वरजतम में गति होती ही रहती है रजोगण चलने वाला है वो चलता ही रहता है चित्र है और समाधि लग गई है निरुद्ध अवस्था तो उस समय उसका क्या होगा? वो जो था वो रहेगा या बंद हो जाएगा क्या होगा ये पूछना चाहते हैं। उसका उत्तर है अगले सूत्र में सूत्र नौ बोलिए निरोध, निरोध, निरोध, निरोध संस्कार योर चित्तानवयो सूत्रार्थ बाद में करेंगे पहले भाष्य पढ़ेंगे भाष्य पढ़िए व्युत्थान संस्कारा संस्कार चित्त धर्म चित्त धर्म नमका प्रत्यात्मक प्रत्यय निरोधे प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा न निरुद्धा अब इस भाषा में ध्यान दीजिएगा थोड़ा से अर्थ करना है यहाँ शब्द है व्युठान संस्कारा, व्युठान संस्कार संस्कार चित्त धर्म है धर्म का मतलब यहाँ पर है विशेषता किसी वस्तु की जो विशेषता है उसको धर्म नाम से कहा जाता है अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं एक ही शब्द के अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ होते हैं तो धर्म शब्द तो हम मोटी भाषा में अलग अर्थ लेते हैं ना भाई ये सच बोलना धर्म है झूठ बोलना धर्म है जितने अच्छे काम है वो धर्म है जितने बुरे काम है वह अधर्म है वो सामान्य अर्थ है प्रचलित अर्थ है यहां धर्म का वो अर्थ नहीं जैसे ये एक वस्तु है इस वस्तु में लंबाई चौड़ाई रूप रंग डिजाइन कलर ये सब है तो इसकी जो जो विशेषता है वो इसका धर्म यहां इस अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग किसी पदार्थ की विशेषता और जो वो पदार्थ है उसका नाम है धर्मी ठीक है वस्तु या पदार्थ धर्मी और उसकी विशेषता धर्म ऐसा दिमाग बना के अब समझिए इस चीज को तो कहते हैं विधान संस्काराश्चित धर्म जो विधान संस्कार है वो चित्त के धर्म है चित्त उनका धर्म है उसमें वो संस्कार होते हैं तो यहां स्पष्ट कर रहे हैं प्रत्ययत्म का नो ज्ञान रूपी संस्कार नहीं है ये ध्यान रखना है अब तक हम संस्कार को ज्ञान के रूप में समझते रहे खाने पीने की इच्छा है घूमने फिरने की इच्छा है सैर सपाटे की इच्छा है इस तरह के जो संस्कार होते थे उन विचारात्मक ज्ञानात्मक स्थितियों को हम हम संस्कार नाम से वो भी ठीक है वो अपने स्थान पर है यहां पर जिसकी बात कर रहे हैं यहां उससे अलग चीज है वो अलग चीज क्या है वो जो गुणों का व्यापार चंचल है रजोगुण घूमता ही रहता है यहाँ इसकी बात है इसको यह संस्कार नाम से कहा है। तो नत्यात्म का वो ज्ञान रूपी नहीं है संस्कार पर है वो चित्त के धर्म उनका नाम वित्थान संस्कार अब विधान संस्कार दो तरह के हो गए एक तो ये वाले चलम चुण दूसरे विद्धान संस्कार खाओ पीओ मौज करो ये विचारात्मक है ज्ञानात्मक है और ये चलम चुन ज्ञान नहीं है स्वाभाविक गुणों का परिवर्तन गति तो इतनी पंक्ति में ये बात कही कि जो चित्त के धर्मान संस्कार है जो गति हो रही है परमाणुओं में वो ज्ञान रूपी नहीं है नत्यय निरोध न निरुद्धा विचारों को वृत्तियों को रोकने पर भी ये रुकते नहीं वो तो एटम तो बोलता ही रहेगा वो तो चलता ही रहेगा वो बंद नहीं होने वाला परन्तु इससे समाधि में कोई समस्या नहीं आएगी बस ये ध्यान देना वो पूछ रहा था ना जिज्ञासु कि हम चित्त का निरोध करेंगे निरुद्ध अवस्था में जाएंगे असमप्रज्ञात समाधि में जाएंगे तो वो गुणों का परिवर्तन होता रहेगा या नहीं उत्तर दिया होता रहेगा वो रुकेगा नहीं परंतु फिर भी समाधि में कोई समस्या नहीं आएगी वो ठीक चलती रहेगी ये भी चलता रहेगा समाधि भी चलती रहेगी दोनों चलते रहे बाधक नहीं बनेंगे तो प्रत्यय निरोधे अब ये दूसरे प्रत्यय है वृत्तियां विचार योग वृत्ति निरोधक तो वृत्तियों के रोकने पर भी समाधि लगाने पर भी वो चलम चुण वो नहीं वो चालू रहता आगे बढ़िए निरोध संस्कारा निरोध संस्कारा अपी, अपी, अपी चित्त धर्मा चित्त अब जो निरोध संस्कार है ये है पर वैराग्य वाले जो असंप्रजात समाधि के कारण है उसको उत्पन्न करते हैं निरोध संस्कार तो कहते हैं निरोध संस्कार वो भी चित्त में चित्त में सारे संस्कार जमा होते खाओ पिओ मजा करो ये वित्थान संस्कार वो भी उसी में रहते हैं और ईश्वर सबसे अच्छा है ये सब दुनिया बेकार है सब दुखदायक है ये अच्छे ऊंचे वैराग्य के संस्कार है ये भी उसी में जमा रहते हैं तो दोनों उसी में रहते हैं तो अब क्या कह रहे हैं अगली पंक्ति देखिए तयोर तयोर अभिभव अभिभाव प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव इन दोनों संस्कारों का अभिभव और प्रादुर्भाव होता रहता है अभिभव का अर्थ है दब जाना प्रादुर्भाव का अर्थ है उभर जाना प्रकट हो जाना तो एक संस्कार दब जाता है दूसरा उभर जाता है ठीक है एक कमजोर हो जाता है दूसरा जाग जाता है तरह से होता रहता है कौन सा दबता है कौन सा जागता है आगे बढ़िए तो विस्कार ही अंत दब जाते हैं कमजोर पड़ जाते हैं रुक जाते हैं अपना प्रभाव नहीं करते अब ये विश्व संस्कार वही है प्रत्यात्मा हाउप मजा करो संसार में सुख लो ये संस्कार ये तो दब गए समाधि चल रही और असंप्रधान समाधि चल रही उस समय तो ये दबेंगे और निरोध संस्कार आधियंत जो ऊंचे वैराग्य के पर वैराग्य के संस्कार है जो समाधि को उत्पन्न करते हैं ईश्वर की अनुभूति कराते हैं वो संस्कार हावी हो जाते हैं आभियंत अरूढ़ हो जाते हैं वो ऊपर जाते आते हैं और वो भोगो खाओ पीओ म जाकर वो, वो दब जाते तो अब तीन बात हो गई हो मजा करत हो गी बस अगे देखि निरोध क्षणम्षण चित्त निरोध क्षण चे युक्त रहता मतलब उस काल मे क्षण मे चित्त मे परिवर्तन तो चलू ही राहता तीनो बास्कार आई अंत संस्कार जाते और निरोध संस्कार आदि वैराग्य के संस्कार ऊँचे उठ जाते निरो अन्य निरोध परिणाम तो इस प्रकार से एक चित्त का प्रतिक्षण, हर क्षण में उस निरोध अवस्था में असंप्रज्ञा समाधि में प्रतिक्षण, इदम संस्कार अन्य धात्वम <स्थाँ> ये संस्कारों का परिवर्तन होते रहना मतलब गुणों का व्यापार चलते रहना गति आदि होते रहना इसका नाम निरोध परिणाम है कुल मिलाकर ये तीन बातें हुई ये निरोध परिणाम इससे समाधि में कोई बिगाड़ नहीं होता समाधि ठीक ठाक चलती रहती है इसको आजकल के उदाहरण में कहें अगर तो जैसे आप कंप्यूटर पे मोनिटर पे देखते हैं स्क्रीन पे कुछ फाइलें खोलते हैं कोई आपने कोई वीडियो स्टोर कर रखा है वीडियो खोल लिया और वीडियो देख रहे हैं तो जो जो सीन आ रहे हैं वो देखते जा रहे हैं और उधर सी में अंदर प्रोसेसर काम कर रहा है वो दिखता नहीं जो आप दृश्य देख रुस नाही डाल राऊ मे प्रोसेसर चलता राहता हैसे चित्र जो है सीपीओ हैके अंदर प्रोसेसर चलताहता हैर घड घेता और समाधी बराबर लगी राहती है सीन हम देखते राहते ईश्वर का सीन आहा हैसी अनुभूती करू सारे भाग गे प्रवृत्त सब दब गी हैर ईश्वर समने दिख रहा है। और अंदर प्रोसेसर काम करे बाधक नाही बनता इसका नाम निरोध परिणाम है ये चित्त की निरुद्ध अवस्था है असमप्रज्ञा समाधि है ये उसकी स्थिति है. बस एक अंतिम वाक्य है विधे पीने भोग के संस्कार है वो भी वित्थान इस तरह से वित्थान शब्द से दोनों अर्थ है तो वहाँ पंक्ति के ऊपर ध्यान दे करके देखना पड़ेगा की यहाँ वित्थान शब्द का क्या अर्थ करे अवस्था के भी कर सकते हाँ इसके तुलना में जो एकाग्र अवस्था समृद्धिया समाधि है, इससे वो छोटी है। माने हटी हुई, छोटी तो चौथी अवस्था तो पांचवी की तुलना में छोटी ही है इसलिए उसको भी यहाँ रोकना है चारों को हटाना है तब पांचवी आएगी इस तरह से वो भी उत्थान है उसका नाम भी आखिरी वाक्य है तदा संस्कार शेषम संस्कार चित्तम ची निरोध समाध निरोध समाध्यातम तो तदा उस समय संस्कार शेषम चित्तम चित्त संस्कार शेष होता है उसमें संस्कार बचे हुए तो जैसे अठारवे सूत्रों में पहले पाद के बताया था निरोध समाध निरोध समाधि में ज्ञा समाधि बताया था विराम प्रत्यय विराम प्रत्यवास तब विराम पूर्व समाधियों का तो विराम हो जाता उसमें जो जो अनुभूतियां हो रही थी वो बंद कर देते हैं संस्कार शेष और वो संस्कार अभी एकदम तो मरे नहीं अविध्या के रागद्वेश काम सारे संस्कार अभी मरे तो है नहीं वो दबे हुए हैं बस जो वो बात यहाँ कही थी वो यहाँ पर दोहरा रहे ये भोग के संस्कार यहाँ दब जाते हैं संस्कार ये बात और निरोध संस्कार आधी अंत निरोध के संस्कार ऊपर हवी हो जाते हैं जग जाते हैं उसी के कारण ईश्वर की अनुभूति आरंभ होती तो यही बात वहाँ अठारवे सूत्रों में भी कही थी वही बात यहाँ पर कही इस तरह से दोनों का समन्वय हो गया तो कुल मिलाकर ये निरोध परिणाम हुआ अब सूत्रकार सुनिए और देखिए सूत्र को विरोध संस्कार अभिभव प्रादुर्भाव अब अभिभव शब्द को तो विधान के साथ छोड़ेंगे विस्कार का अभिभव हो जाएगा मतलब खाओ पिओ मौज करो ये संस्कार तो दब जाएंगे निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव होगा पर वैराग्य के संस्कार जागेंगे ईश्वरीय अच्छा है ईश्वर सबसे उत्तम है वही हमारा कल्याण करेगा वही हमको जन्म मरण से छुड़ाएगा उसी से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसी ज्ञान से हमारे अविद्यादि दोष नष्ट होंगे इस तरह के जो विचार संस्कार है ये है निरोध संस्कार ये हावी हो जाएंगे उभर जायेंगे और खाओ पिओ मौज वाले दब जाएंगे दो बात हो गई और तीसरी निरोध क्षण चित्त अन्वया उस निरोध काल में चित्त में वो परिवर्तन चालू रहेगा गुणों का परिवर्तन बस इन तीन मिलाकर जो स्टेज बनेगी उसका नाम निरोध परिणाम वो निरोध परिणाम ठीक है, भी पूरा आहे सूत्र अय की ओर है, इसको आहेस देते हैं, बाकी फिर कल पढ़ेंगे।